महाभारत कर्ण पर्व षडशीति तमोध्याय कर्ण के साथ युद्ध करने के विषय में श्री कृष्ण और अर्जुन की बातचीत तथा तो अर्जुन का कर्ण के सामने उपस्थित होना संजय उवाच तमायात अभिप्रेक्ष बेलोदृत में गर्जनतम सुमहायम दुर्निवार सुरपी अर्जुनम प्रहदा प्रहस्य अयम शरथ आयाति श्वेता स्वशल्यसारथी संजय कहते हैं राजन सीमा को लांग कर आगे बढ़ते हुए महासागर के सदृश विशाल का कर्ण गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा वह देवताओं के लिए भी दुर्जय था उसे आते देख दासार्ह कुल नंदन पुरुषश्रेष्ठ भगवान से किसने हंसकर अर्जुन से कहा पार्थ जिसके सारथी शल्य हैं और रथ में श्वेत घोड़े जुते हैं वही यह कर्ण रथ सहित इधर आ रहा है ये ने सहयोधव्यम निरोधन पश्य चैनम समायुक्त रथम कर्णस् पांडव श्वेत बाजी समाक्तम युक्तम राधा सुते नजय तुम्हें जिसके साथ युद्ध करना है वह कर्ण आ गया अब स्थिर हो जाओ पांडुनंदन श्वेत घोड़ों से जुटे हुए कर्ण के सजे सजाए रथ को जिस पर वह स्वयं विराजमान है देखो नाना पता कलिलम किणि जाल मालिनम उह्यम इवाकाशे विमान पांडुरे ध्वज पश्च्य करणस्य नागकक्ष महात्म इस पर भाति भाति की पताकाएं पहरा रही है तथा वह छोटी छोटी घंटियों वाली झालर से अलंकृत है ये सफेद घोड़े आकाश में विमान के समान इस रथ को लेकर मानो उड़े जा रहे हैं महामनस्वी कर्ण की इस ध्वजा को तो देखो जिसमें हाथी के रस्से का चिन्ह बना हुआ है आखंडल धनो प्रख्यम उल्लिखंत इवांबर पश्य कर्णम समायात धातराष्ट्र प्रियण सरधारा विमुचंत धारा सारंबुदम वह ध्वज इंद्र धनुष के समान प्रकाशित होता हुआ आकाश में रेखा सा खींच रहा है देखो दुर्योधन का प्रिय चाहने वाला कर्ण इधर ही आ रहा है वह जल की धारा गिराने वाले बादल के समान बाण धारा की वर्षा कर रहा है ऐसम राजा रथा ग्रह पर्यवस्थित नक्षति हयान राधे ये मध्य देश के स्वामी राजा शल्य रथ के अग्रभाग में बैठकर अमित बलशाली इस राधा पुत्र कर्ण के घोड़ों को काबू में रख रहे हैं श्रृणुद्व दुद्व निर्घोषम शंख शब्दम चारुणम सिंघना दास विविधान शुणु पाण्डव सर्वतः पांडुनंदन सुनो ध्वधभी का गंभीर घोष और भयंकर शंख ध्वनि हो रही है चारों ओर नाना प्रकार के सिंहनाद भी होने लगे हैं इन्हें सुनो अंतर्धाय महाशब्दान कर्णे नामितेजस दोन से भृशम धनुष स्व अमित तेजस्वी कर्ण अपने धनुष को बड़े वेग से हिला रहा है उसकी टंकार ध्वनि बड़ी भारी आवाज को भी दबाकर सुनाई पड़ रही है सुनो सगणाला महारथा दृष्टा महारथा शरिणम क्रुद्धम मृगा इव महावने जैसे महान वन में मृग कुपित हुए सिंह को देखकर भागने लगते हैं उसी प्रकार ये पांचाल महारथी अपने सैन्य दल के साथ कर्ण को देखकर भागे जा रहे हैं सर्वयत् न कौनते न रह कुंती नंदन तुम्हें पूर्ण प्रयत्न करके सूत पुत्र कर्ण का वध करना चाहिए दूसरा कोई मनुष्य कर्ण के बाणों को नहीं सह सकता है सदैवासुर असुर त्रिलोकान् सचराचरान् तम भी जय तुम ऋण सकता तथा विद तम देवता असुर गंधर्व तथा चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को तुम रणभूमि में जीत सकते हो यह मुझे अच्छी तरह मालूम है ग्र महात्मा त्रक्षम कपल दिन न शक्ता द्रष्टुमश किं पुनोजि प्रभु त्वया सा महादेव सर्वूत शिव शिव युद्ध नाराधितुर्देवास्त वरदास्तव तस् पार्थ प्रसाद जही कर्ण महाबाहो नृतहा येयस्ते सदा पार्थ युद्धे जयम वाप्नु जिनकी मूर्ति बड़ी ही उग्र और भयंकर है जो महात्मा है जिनके तीन नेत्र और मस्तक पर जटाजूट है उन सर्व समर्थ ईश्वर भगवान शंकर को दूसरे लोग देख भी नहीं सकते फिर उनके साथ युद्ध करने की तो बात ही क्या है परन्तु तुमने संपूर्ण जीवों का कल्याण करने वाले उन्हें स्थानुस्वरूप महादेव साक्षात भगवान शिव की युद्ध के द्वारा आराधना की है अन्य देवताओं ने भी तुम्हें वरदान दिए हैं इसलिए महाबाहु पार्थ तुम उन देवाधिदेव त्रिशूलधारी भगवान शंकर की कृपा से कर्ण को उसी प्रकार मार डालो जैसे वृत्त विनाशक इंद्र ने नमोची का वध किया था कुंती नंदन तुम्हारा सदा ही कल्याण हो तुम युद्ध में विजय प्राप्त करो अर्जुन उवाच ध्रुव एव जय कृष्ण मम नास्तत्र संशय सर्वलोक गुरु यस्व तुष्टो श्री मधुसूधन अर्जुन ने कहा मधुसूदन श्री कृष्ण मेरी विजय अवश्य होगी इसमें संशय नहीं है क्योंकि संपूर्ण जगत के गुरु आप मुझ पर प्रसन्न है। हैं के चौदया स्वान्षिकेश रथम ना समयति फाल महारथी ऋषिकेश आप मेरे रथ और घोड़ों को आगे बढ़ाइए अब अर्जुन सम्रांगण में कर्ण का वध किए बिना पीछे नहीं लौटेगा अद्य सकली कर्णमी गोविंद कर्णे नरय गोविंद आप आज मेरे बाणों से भरकर टुकड़े टुकड़े हुए कर्ण को देखिए अथवा मुझे ही कर्ण के बाणों से मरा हुआ देखिएगा उपस्थित मदम घोरम युद्धम त्रैलोक्य मोहनम्यूमिष्य आज तीनों को मोह में डालने वाला यह घोर युद्ध उपस्थित है जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक संसार के लोग इस युद्ध की चर्चा करेंगे एवं ब्रहस्तन तदापाथ कृष्ण मारिण प्रत्युदय रथे नास गज प्रति गजो महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहते हुए कुंती कुमार अर्जुन उस समय रथ के द्वारा शीघ्रता पूर्वक कर्ण के सामने गए मानो किसी हाथी का सामना करने के लिए प्रतिद्वंदी हाथी जा रहा हो पुनरप्याह तेजस्वी पार्थ कृष्ण मरिंदम चोदयाश्वान कालोयम वर्तते उस समय तेजस्वी पार्थ ने शत्रु दमन श्री कृष्ण से पुनः इस प्रकार कहा ऋषिकेश मेरे घोड़ों को हाकी हाँ यह समय बीता जा रहा है एवंस्था तेन पांडवन महात्मना जये न स पांडव तदा प्रचोदया मास स पांडपुत्र रथो मनोज धन कर्णस् रथाग्रतो भगवत महामना पांडुकुमार अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने विजय सूचक आशीर्वाद के द्वारा उनका आदर करके उस समय मन के समान वेगशाली घोड़ों को तीव्र वेग से आगे बढ़ाया पांडुपुत्र अर्जुन का वह मनोज मनोज रथ एक ही क्षण में कर्ण के रथ के सामने जाकर खड़ा हो गया इत श्री महाभारते कर्ण परमणि कर्णार्जुन द्वीरथे वासुदेव वाक्य षडशी तीतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में कर्ण और अर्जुन के द्वैरथ युद्ध के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण का वाक्य विषयक छियासीवा अध्याय पूरा हुआ